ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है साहित्यकार जयशंकर प्रसाद की कहानी विजया कमल का सब रुपया उड़ चुका था सब संपत्ति बिक चुकी थी मित्रों ने खूब दलाली की न्यास जहाँ रखा वही धोखा हुआ जो उसके साथ मौज मंगल में दिन बिताते थे रातों का आनंद लेते थे वे ही उसकी जेब टटोलते थे उन्होंने कहीं पर कुछ भी बाकी न छोड़ा सुख भोग के जितने आविष्कार थे साधन भर सबका अनुभव लेने का उत्साह ठंडा पड़ चुका था बच गया था केवल एक रुपया युवक को उन्मत्त आनंद लेने की बड़ी चाह थी बाधा विहीन सुख लुटने का अवसर मिला था सब समाप्त हो गया आज आज वह नदी के किनारे चुपचाप बैठा हुआ था उसी की धारा में विलीन हो जाना चाहता था उस पार किसी की चीता जल रही थी जो दूसर संध्या में आलोक फैलाना चाहती थी आकाश में बादल थे उनके बीच में गोल रुपए के समान चंद्रमा निकलना चाहता था वृक्षों की हरियाली में गांव के दीप चमकने लगे थे कमल ने रुपया निकाला उस एक रुपए से कोई विनोद न हो सकता था वह मित्रों के साथ नहीं जा सकता था उसने सोचा इसे नदी के जल में विसर्जन कर दूं साहस ना हुआ वही अंतिम रुपया था वह स्थिर दृष्टि से नदी की धारा देखने लगा कानों में कुछ सुनाई न पड़ता था देखने पर भी दृश्य का अनुभव नहीं वह स्तब्ध था जड़ था मूक था हृदयहीन था माँ मा कुलता मा दिला दे दक्ष्मी दे। देखने जाऊंगा मेरे लाल, लाल मैं कहाँ से ले आऊंगी पेट, पेट भर नहीं अन्न नहीं, नहीं मिलता नहीं, नहीं नहीं रो मत, मैं ले आऊंगी पर कैसे ले आऊंगी हाँ उस छलिया ने मेरा सर्वस्व लूट लिया और कहीं का न रखा नहीं नहीं मुझे एक लाल है कंगाल का अमूल्य लाल मुझे वही बहुत है चलूंगी जैसे होगा एक कुर्ता खरीदूंगी उधार लूंगी दसवीं विजय दशमी के दिन मेरा लाल चिथड़ा पहनकर नहीं रह सकता पास ही जाते हुए माँ और बेटे की बात कमल के कान में पड़ी वह उठकर उसके पास गया उसने कहा सुंदरी बाबूजी। जी आश्चर्य ऐसी सुंदरी ने कहा बालक ने भी स्वर मिला कर कहा बाबूजी। कमल ने रुपया देते हुए कहा सुंदरी यहाँ एक ही रुपया बचा है इसको ले जाओ बच्चे को कुर्ता खरीद देना मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है क्षमा करोगी मुझे बच्चे ने हाथ फैला दिया सुंदरी ने उसका नन्हा हाथ अपने हाथ में समेटकर कहा नहीं, नहीं मेरे बच्चे, बच्चे की कुर्ते के कुर्ते अधिक आवश्यकता आपके पेट के लिए है मैं, मैं सब, सब जानती, जानती हूँ मेरा आज अंत होगा अब, अब मुझे आवश्यकता नहीं।, नहीं ऐसे पापी जीवन, जीवन को रखकर क्या होगा सुंदरी मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अत्याचार किया है क्षमा करोगी आह इस अंतिम रुपए को लेकर मुझे क्षमा कर दो या एक ही सार्थक हो जाए आज तुम आज अपने तुम पाप, पाप का मूल्य देना चाहते हो और वह भी एक रुपया और एक फूटी कौड़ी भी नहीं है सुंदरी लाखों उड़ा दिए मैं लोभी नहीं हूँ विधवा के सर्वस्व का इतना मूल्य नहीं हो सकता मुझे धिकार दो मुझ पर फूको इसकी आवश्यकता नहीं समाज से डरो मत अत्याचारी समाज, समाज पाप कहकर तो कानून पर हाथ रखकर चिल्लाता है वह पाप का शब्द, शब्द, शब्द दूसरों को सुनाई पड़ता है पर वह स्वयं नहीं, नहीं सुनता आओ चलो, चलो।, हम, चलो। उसे हम उसे दिखा दें दे दे कि वह भ्रांत है मैं चार आने का परिश्रम प्रतिदिन करती हूँ तुम भी सिल्वर के गहने माँज कुछ कमा सकते हो थोड़े से परिश्रम से हम लोग एक अच्छी गृहस्थी चला देंगे चलो तो सही सुंदरी ने दृढ़ता से कमल का हाथ पकड़ लिया बालक ने कहा चलो ना बाबूजी कमल ने देखा चांदनी निखर आई है उसने बालक के हाथ में रुपया रखकर उसे गोद में उठा लिया संपन्न अवस्था की विलास वासना अभाव के थपेड़े से पुण्य में परिणित हो गई कमल पूर्व कथा विस्मित होकर क्षण भर में स्वस्थ हो गया मन हल्का हो गया बालक उसकी गोद में था सुंदरी पास में थी वह विजयादशमी का मेला देखने चला विजया के आशीर्वाद के समान चांदनी में मुस्कुरा रही थी अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की कहानी विजया वाचक स्वर भारतीय मरी